संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पांक के पांक पांक ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल कहानियों के पिटारे से निकली है एक और कहानी जादूगर का महल एक जादूगर था उसने घने जंगल के बीच जादू से अपने लिए एक महल बनाया था वह रोज साधारण नागरिकों के वेश में नगर में घुमा करता था जहाँ कहीं भी उसे किसी की भी कोई भी वस्तु अच्छी लगती वह तुरंत अपने दाएं हाथ की उंगलियों को उस वस्तु की ओर करके गोल गोल घुमाता और मंत्र पढ़ता वह वस्तु अपनी जगह से तुरंत गायब होकर जादूगर के महल में पहुंच जाती थी इस प्रकार जादूगर के महल में नगर भर की अच्छी अच्छी, अच्छी कीमती वस्तुएं ही नहीं घोड़े गाय आदि भी पहुंचने लगे पूरे नगर के नागरिक परेशान हो गए वे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये चोरियां कैसे हो रही हैं? चोर पकड़ने ही नहीं आ रहा है लोग रात भर गलियों में पहरा देते थे राजा ने भी सिपाहियों की गश्त दो गुनी कर दी थी एक दिन राजा ने कोतवाल से कहा कि वह दिन भर नगर की सड़कों पर गश्त करे और चोर को पकड़े कोतवाल ने सबसे तेज गति वाला घोड़ा चुना उस पर सवार हुआ और नगर में घूमने लगा जादूगर ने घोड़ा देखा तो, एक, तो मकान एक मकान के पीछे के से छिपकर दाएं, दाएं हाथ की अंगलियाँ घोड़े की ओर कर करके जादू कर दिया कोतवाल तुरंत घोड़े से नीचे गिर पड़ा उसने, उसने देखा, देखा तो घोड़ा गायब था कोतवाल राजा के पास गया और बोला महाराज मैं गलियों में गश्त कर रहा था एकाएक मुझे किसी ने घोड़े से नीचे गिरा दिया और जब मैंने गर्दन घुमाई तो घोड़ा गायब हो गया था राजा चिंता में डूब कर बोले लगता है कोई बहुत ही चालाक चोर है जो पलक झपकते ही चोरी कर लेता है कल मैं स्वयं करूंगा। दूसरे दिन महाराज एक हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण को निकले दुष्ट जादूगर को राजा का हाथी भाग गया और उसने जादू चला दिया राजा हौदे सहित नीचे सड़क पर गिर पड़े और हाथी गायब हो गया, गया। फिर तो, फिर तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया कि जब राजा ही सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रजा की क्या दशा होगी डर और घबराहट के कारण लोगों ने घरों से निकलना भी छोड़ दिया नगर के सारे कामकाज ठप हो गए उसी नगर में एक दीनू नाम का युवक रहता था दीनू के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे सब तरफ कामकाज बंद था वे कहा मजदूरी करने जाते बेचारा तीनों भूख से व्याकुल होकर घर से निकल पड़ा और चलते चलते जंगल के किनारे पहुँच गया उसने सोचा कि क्यों न जंगल से जंगली फल ही ढूंढकर लाया जाए खाकर पेट तो भर ही जाएगा वह घने जंगल में अंदर तक चला गया उसे कहीं भी कोई फलदार वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन भूख के मारे वह खाली हाथ वापस भी नहीं लौटना चाहता था बहुत दूर जंगल के बीच उसे एक शानदार महल दिखाई दिया वह आश्चर्यचकित रह गया कि इतने घने जंगल के बीच भला महल किसने बनाया होगा दिनों एक पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच छिप गया और महल, और महल की ओर की देखने, लगा। देखने लगा महल, महल के, बाग के बाग में जादूगर टहल रहा था बाग में तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष थे जादूगर ने अपना दायां हाथ हाँगा एक, एक सेब के सेब पेड़ की ओर ऊंचा करके उंगलियां गोल गोल घुमाई और कुछ कहा झट से एक बड़ा सा सेब जादूगर के हाथ में आ गया वह बाग में टहलते हुए उसे खाने लगा दिनू ने भी जादूगर की, की तरह पेड़ की तरफ उंगलियां घुमाई और सेब को अपने पास बुलाया किंतु सेब उसके हाथ में नहीं आया दिनू समझ गया, गया कि जादूगर की उंगलियों में ही जादू जादु है जादूगर अंदर चला, चला गया तो दिनू ने छिपकर कुछ सेब तोड़े और उन्हें लेकर फिर पेड़ पर छिपकर बैठ गया सेब खाकर उसका पेट तो भर गया था अतः वह आराम से जादूगर के महल के आसपास पास दृष्टि कड़ाए बैठा रहा उसे अपने पड़ोसी की गाय महल के पिछली तरफ चढ़ती हुई दिखाई दी दिनू ने कोतवाल का घोड़ा भी अस्तबल में बंधा हुआ पहचान लिया शाम ढलने पर दिनू चुपचाप पेड़ से उतरकर घर चला गया दूसरे दिन अपना धनुष बाण लेकर फिर पेड़ पर छिप बैठ गया थोड़ी देर में ही जादूगर अपने महल से निकला वह राजा के हाथी पर सवार था जादूगर महल के चारों ओर घूमने लगा जब दिनू के पास से होता हुआ हाथी गुजरने लगा तो जादूगर को एक पेड़ पर बहुत से सुंदर फूल दिखाई दिए उसने जादू से फूलों का गुच्छा अपने हाथ में लेने के लिए जो ही उंगलियां ऊपर की तभी पत्तों के पीछे छिपे दीनू ने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा जादूगर की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर पड़ी पड़ी जादूगर चीख चीख कर रोने लगा हाय मेरा जादू हाय मेरा जादू तीनों भागता हुआ जंगल से राजा के महल तक पहुँचा उसने राजा को जादूगर की पूरी कहानी सुनाई राजा ने तुरंत दिनों को अपने साथ हाथी पर बिठाया और कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर चल दिए जादूगर राजा के पहुंचने तक तड़प रहा था राजा ने सैनिकों से उसे बंदी बनाकर कारागृह में ले जाने के लिए कहा जादूगर के महल में जनता की जितने भी वस्तुएं और पशु पक्षी थे वे राजा ने वापस करवा दिए इसके बाद उसने जादूगर वाला महल और साथ में बहुत सी दौलत भी दिनू को उसकी चतुराई के लिए इनाम में दे दी अब दिनू अपने परिवार के साथ वहां सुख पूर्वक रहने लगा। तो ये थी बाल कहानी जादूगर का महल नू ने अच्छा काम किया और उसे उसका अच्छा फल मिला